गीता तत्व चिंतन पाप से बचने का रसायन समदृष्टि साधने का उपाय कर्मयोग अब प्रश्न किया जा सकता है कि जय और पराजय में समत्व बुद्धि कैसे लाई जाए देखा जाता है कि जैसे पराजय व्यक्ति की हताशा और उसके मानसिक असंतुलन का कारण बनती है वैसे ही विजय भी उसमें उल्लास और मद की सृष्टि कर उसके मानसिक संतुलन को डावाडोल कर देती है दोनों ही स्थितियों से बचना है यह तभी हो सकता है जब व्यक्ति कर्तित्व तो अपने ऊपर न ले और अपने कर्म की प्रेरणा शास्त्र गुरु और ईश्वर को माने प्रत्येक धर्मनिष्ठ क्रिया का आधार शास्त्र गुरु और ईश्वर ही होता है उसमें अपने अहंकार का पोषण नहीं होता गुरु और शास्त्र की आज्ञा के पालन की भावना होती है ईश्वर के प्रति समर्पित होने का भाव होता है यह भाव ही जय और पराजय में सम दृष्टि लाने में सहायक होता है फिर वही लाभ और हानि में भी मन के संतुलन को बिगड़ने नहीं देता यदि लाभ मेरे लिए ईश्वर की इच्छा से आता हो और यदि हानि में भी मैं उसी मंगलमय प्रभु का संकेत देखता हूँ तब दोनों ही मेरे लिए समान मूल्य रखने वाले बन जाते हैं ऐसी दशा में न लाभ से उत्पन्न सुख मेरी बुद्धि को चंचल कर पाता है और न हानि से उत्पन्न दुःख मुझे हताशा से घेर जड़ ही बना पाता है ऐसी भावना से युक्त होकर कर्म करने पर व्यक्ति कर्म के आनुषंगिक दोष से लिप्त नहीं होता उसकी यह भावना उस दोष को सोखने का रसायन बन जाती है भगवान कृष्ण अर्जुन को यही रसायन प्रदान करते हैं यह रसायन कर्मयोग कहलाता है और गीता ने इसे सामान्य तौर पर केवल योग शब्द से अभिहित किया है इसका मुख्य सिद्धांत यही है कि राग द्वेष के बिना समत्व बुद्धि से कर्म करते रहना चाहिए यदि स्वधर्म भी राग द्वेष पूर्वक किया जाएगा तो वह अवश्य में बंधन होगा और फलस्वरूप वह आत्मज्ञान में सहायक नहीं हो सकेगा उल्टे वह बुद्धि में विकार पैदा करेगा और आत्मज्ञान का पथ विघ्न बाधाओं से भर जाएगा कई व्याख्याकार यह मानते हैं कि इस श्लोक से कर्मयोग का प्रकरण प्रारंभ हो गया पर वस्तुतः वह तो अगले श्लोक से शुरू होता है क्योंकि भगवान वहीं पर योग के उपदेश की उद्घोषणा करते हैं तथापि यह भी सत्य है कि विवेक के श्लोक कर्मयोग के रसायन को प्रस्तुत करता है इसकी संगति यूँ मानकर की जा सकती है कि यह मध्य का श्लोक है और इसे दोनों ही ओर लगाया जा सकता है इसके पूर्व तक आत्मनिरीक्षण का प्रकरण चला और इसके बाद से कर्म योग का प्रकरण प्रारंभ हो गया है वैसे कहा जा चुका है कि दूसरा अध्याय सूत्र रूप है इसमें सभी मार्गों के संकेत कर दिए गए हैं आगे के अध्याय इन्हीं सूत्रात्मक संकेतों की विस्तार से व्याख्या करते हैं तो इस दूसरे अध्याय में तीसवें श्लोक तक आत्मज्ञान का प्रकरण चला बाद के आठ श्लोकों में इस बात का संकेत किया गया कि आत्मा को अलेप मानते हुए कर्म किस प्रकार किए जाएं आत्मा के स्वरूप का शाब्दिक ज्ञान हमें आत्मा की अनुभूति नहीं प्रदान कर सकता और जब तक आत्मानुभूति न हो तब तक हम संसार बंधन से मुक्त नहीं हो सकते जैसे दवा दवा कहने से रोग दूर नहीं होता रोग दूर करने के लिए दवा का सेवन करना पड़ता है अथवा जैसे भोजन भोजन कहने से भूख दूर नहीं होती भूख दूर करने के लिए हमें भोजन ग्रहण करना पड़ता है वैसे ही आत्मा का शाब्दिक ज्ञान हमारे मोह शोक को दूर नहीं कर सकता उसके लिए इस शाब्दिक ज्ञान को विज्ञान स्वानुभव संयुक्त ज्ञान बना लेना पड़ता है इसके लिए अर्थात ज्ञान को अनुभूति में परिवर्तित करने के लिए चित्त का शोधन करना पड़ता है और यह शोधन बिना कर्म के नहीं हो सकता इसीलिए कर्म आवश्यक है तब तक जब तक ज्ञान का अवसान अनुभूति में नहीं हो जाता ऐसा आवश्यक और अनिवार्य कर्म किस पद्धति से किया जाए यह कर्म योग हमें सिखाता है इसलिए आत्मज्ञान की भूमिका देकर अब भगवान कृष्ण कर्म योग का प्रकरण प्रारंभ करने की इच्छा से कहते हैं ऐसा ते भी हितासांख्य बुद्धि योगे तिमा शुणु बुद्धया युक्तो य पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसी हे पार्थ यह तुझे सांख्य संबंधी बुद्धि बतलाई गई पर अब तू योग संबंधी बुद्धि सुन जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म बंधन को काट देगा